शिवपुराण रुद्र संहिता वशिष्ठ जी बोले भद्रे तुम इस नृजन पर्वत पर किस लिए आई हो किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है मैं यह सब सुनना चाहता हूँ यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा संध्या बोली ब्रह्मण मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए मैं यही करना चाहती हूँ दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है मैं तपस्या के भाव को उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ इसीलिए चिंता से सुखी जा रही हूँ और मेरा हृदय काँपता है संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त भक्तवस्थल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा वशिष्ठ जी बोले शुभानने जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परमाराध्य परमात्मा है उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो जो अकेले ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष के आदि कारण हैं उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा इसमें संशय नहीं है ओम नमः शंकराय ओम इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा लंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी प्रथम दो बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी देवी इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है यह सत्य है सत्य है इसमें संशय नहीं है अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य, अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर विशिष्ट यथोचित रूप से उससे विदा ले वही अंतर ध्यान हो गए